ओके okay. रूही ने जवाब दिया और फिर तुरंत ही अपने बात करने के लहजे को बदलते हुए सवाल किया आपको इस केस का तीसरा वाला मर्डर याद है इस पर विक्रांत ने अपनी बहें टेडी करते हुए कहा वो जिसमें विक्टिम को करंट देकर मारा गया था क्या तुम फिर टॉपिक बदल रही हो अरे आप ही ने तो अभी कहा ना कि जल्दी जल्दी बताओ रूही ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा अच्छा मैं अभी उस क्राइम सीन पर गई थी और पता है वहाँ क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है इन लोगों को सामने की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती विक्रांत ने फिर से अपनी भवें टेडी करते हुए बेहद कंफ्यूजन में सवाल किया क्या मतलब अरे फ्रंट डोर रूही ने गर्वान्वित होते हुए कहा मैं आपको बता रही हूं कि मैं अभी गेट के भीतर घुसी भी नहीं थी तभी मुझे समझ में आ गया कि यहां गेट पर कुछ प्रॉब्लम है लेकिन इन पुलिस वालों को तो वो समझ में नहीं आया पता है आपको यह कतिल ने जिस तरह से गेट ओपन किया है उस तरह से रियलिटी में किसी गेट को खोला ही नहीं जा सकता है ओह विक्रांत ने हमारा सिर्फ जल्दी से हिला दिया वो इस वक्त बिल्कुल हैरत में था जैसे मानो उसके शरीर में किसी ने बिजली का तार दौड़ा दिया हो वो हैरत में पड़कर रूही की कई बातों को समझने की कोशिश करने लगा क्या मतलब है तुम्हारा विक्रांत को कुछ सोचने का मौका ना देते हुए रूही ने अपनी आगे की बात जारी रखते हुए कहा मैं कह रही हूँ कि फ्लैट के डोर पर जो डैमेज हुआ था वो कातिल ने हमें भटकाने के लिए छोड़ा था या फिर ये किसी बेवकूफ़ चोर का काम है वो विक्टम की मौत के बाद चोरी के मकसद से वहाँ गया था लेकिन चूंकि वो घर पिछले काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई चोर इस तरह के खाली घर में जाकर चोरी करने की सोचेगा भी ये सुनकर अचानक से विक्रांत के रोंगट खड़े हो उठे उसने तुरंत ही सवाल किया तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कातिल ने दरवाजे को किसी चाबी की मदद से ओपन किया था नहीं ज़रूरी नहीं है अचानक से नैनू ने कहा मैंने तो ऐसे, ऐसे ऐसे चोर देखे हैं जो किसी दरवाजे को प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड से खोल रख देते हैं और अगर कातिल ने दरवाजे को तोड़कर इसे टूटा हुआ दिखाने की भी कोशिश की है तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पास घर की असली चाबी भी थी बैकग्राउंड में नैना की आवाज़ सुनकर रूही ने कहा ओह नैना मैडम हेलो आप सही कह रही हैं लेकिन शायद आपको अभी हर तरह के डोर और उसके लॉक सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है मैंने इस दरवाजे को चेक किया है और ये उतना सॉलिड डोर नहीं है इसमें यू लॉक लगा हुआ है तो इसे नॉर्मली किसी प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड से नहीं खोला जा सकता है फिर वही ने कहा और हाँ लॉक डबल साइड वाला है डबल रो बुलेट और टेंशन स्प्रिंग के साथ मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी चोर किसी घर में इस तरह का लॉक देखता है तो वो चुपचाप अपना सामान उठाकर वहाँ से वापस घर लौट जाता है क्योंकि इस तरह के लॉक को तोड़ने के लिए जो मेरे बाप थे ना उनके भी बाप के बाप को अगर लाया जाए तो वो भी इसे नहीं खोल सकते फिर विक्रांत ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा तो तुम बिल्कुल श्योर हो कि कातिल के पास इस घर की चाबी थी और उसने उसी चाबी से इस लॉक को ओपन किया था देखिये मैं 100 परसेंट श्योर तो नहीं हूँ लेकिन हाँ नाइन्टी परसेंट कह सकती हूँ कि यही सच्चाई है रूही ने जवाब दिया मैं अंदर भी गई थी वहाँ क्राइम सीन थर्ड फ्लोर है और वहाँ की खिड़कियाँ भी बिल्कुल टाइटली बंद पड़ी हैं इसका मतलब ये है कि कातिल फ़्लैट के भीतर खिड़की के रास्ते से भी नहीं जा सकता था लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि मर्डर के टाइम के पहले से खिड़कियाँ बंद पड़ी हैं या फिर मर्डर के बाद से विक्रांत ने फिर बीच में ही टोकते हुए कहा लेकिन अगर कातिल खिड़की के सहारे भीतर घुसा था तो फिर उसे दरवाजा तोड़ने की क्या ज़रूरत थी मतलब इस आदमी के पास निश्चित रूप से घर की चाबी थी नैना ने, ने, ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा घर का जो मालिक है वो साल भर बाहर रहता है इसलिए उसने घर की चाबी प्रॉपर्टी ब्रोकर को दे रखी थी तो पक्का है ब्रोकर के पास ही घर की चाबी होगी मुझे याद है मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था रोही ने हँसते हुए कहा और फिर सवाल किया तो कहने का मतलब इन लोगों को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा है ना हम विक्रांत ने फ़ोन पर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा फिर उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा तो फिर वापस चलें जल्दी हम तो आप दोनों अभी पुलिस स्टेशन में नहीं हैं रोही ने सवाल किया साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में थी तुम्हें इससे क्या मतलब है बच्चे विक्रांत ने हँसते हुए कहा अब अगर तो हमने तुम्हारी इंफॉर्मेशन के बदौलत कातिल को पकड़ लिया तो फिर मैं तुम्हें पक्का मेडल दिलाऊंगा। अब तुम फटाफट फड़ वापस आ जाओ हमें आज रात में ही ये केस क्लोज करना है फ़ोन रखने के बाद विक्रांत और नैना तुरंत ही वापस पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़े इत्तेफाक से जैसे ही ये लोग वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे ठीक उसी समय अनुष्का हर्ष और हर्षित भी इंटारोगेशन रूम से बाहर निकलते दिखाई पड़े जैसा कि विक्रांत ने पहले अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ काफी देर तक इंटेरोगेशन करने के बाद भी इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा था केशव पंडित लास्ट तक खुद को बेकसूर बताता रहा और यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता है दोनों ही केस में वो खुद को बेकसूर ही बताता रहा कहने का अर्थ उसे इंटेरोगेट करते हुए इन लोगों ने सिर्फ अपना वक्त खराब किया था वो तीनों काफी हताश और परेशान नजर आ रहे थे लेकिन जब विक्रांत ने उन्हें रूही वाली खबर सुनाई तब उनके चेहरे पर एक बार फिर से उम्मीद की किरण दौड़ पड़ी अनुष्का ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा रूही जो भी बता रही है वो ठीक है लेकिन फिर भी हमें इस पर पूरा भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए दरवाजे को इस तरह जानबूझकर इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि इसे ज़बरदस्ती तोड़ा गया ताकि लोगों को ये भ्रम हो जाए कि विक्टिम ने सुसाइड किया है साफ तौर पर जाहिर है कि कतिल पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस को ये लगे कि विक्टिम ने खुद ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की है इसके साथ ही हम ये भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कातिल के लिए खिड़की के रास्ते से फ्लैट के भीतर दाखिल होना बिल्कुल नामुमकिन है इस पर नैनाना अनुष्का को याद दिलाते हुए कहा नहीं तुम भूल रही हो जब हम आज क्राइम सीन पर गए थे वहाँ सेकंड फ्लोर की बालकनी में एक कुत्ता था वो कुत्ता हमेशा अजनबियों को देख कर है तो अगर कतिल बालकनी की खिड़की के सहारे अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वह कुत्ता निश्चित रूप से उसके ऊपर ज़रूर भोंखा होगा फिर विकांत ने कहा अच्छा हो सकता है कि रूही की बात पूरी तरह से सच साबित ना हो लेकिन फिर भी अगर उसकी बातों में एक परसेंट भी सच्चाई है तो भी हम बिना इसे पूरी तरह इंटरोगेट किए जाने नहीं दे सकते और ये देखिए आप लोग तभी हर्षित ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा ब्राइट एजेंसी यहाँ जयपुर की सबसे बड़ी रियल स्टेट की एजेंसी है इनके पास सौ से भी ज्यादा स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर काम करते हैं गुड जॉब विक्रांत ने हर्षित को थम्प दिखाते हुए कहा इसके इंप्लाइज की लिस्ट निकालो और पता करो कि जिस एरिया में ये मर्डर हुआ है वहाँ पर कौन सा ब्रोकर काम करता है यहीं से हमें पता लग जाएगा कि फ्लैट की चाबी किसके पास है अनुष्का ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं अभी यहाँ के सभी पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोल देती हूँ कि वो लोग भी इस कंपनी के बारे में पता लगाएं। है हाँ और कंपनी के मैनेजर को खुद अपने सभी एम्प्लाईज़ के बारे में पता होना चाहिए मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ हर्ष ने कहा और फिर उसने अपना गन निकाल इसे फिर से केस में रख दिया इसके बाद हर्ष तुरंत ही यहां से बाहर निकल गया